सारे आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 सुनते रहो रहो मुस्कुराते स्वागत है आज के इस करियर ऑप्शन प्रोग्राम में जहां पर हम लोग इस प्रोग्राम को जो है जीवन विकास नाम से भी जानते हैं तो कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई हमारी जीवन यात्रा में जो भी मेन तो है हमारा पढ़ाई पढ़ाई के बाद फिर हम लोग अपना एक बिजनेस uh, करते हैं या फिर अपना खुद का कुछ स्टार्टअप करते हैं या फिर कहीं काम करते हैं किसी कंपनी में तो इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन तो होता नहीं है और इन्हीं चीजों में जो है करियर करे बिजनेस करे uh, कैसे करे इसके बारे में हम लोग सोचते रहते हैं तो ये सोचने का मौका हमें दसवीं बारहवीं के बाद हम लोग इस फोकस करते हैं और कई लोग तो आठवीं नौवीं से भी शुरू कर देते हैं और कई लोग बचपन से ही माँ बाप जो है बोलते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा तो इस तरह की कई बातें होती हैं तो मैं चाहूंगा कि आपको इन सारी बातों से जो लोग ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुके हैं सफल करियर बना चुके हैं उन लोगों की जीवन कहानी से हम जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपना करियर को कैसे चूज किया तो आज के हमारे खास मेहमान गुणवंत परमार सर हैं जिनसे हम लोग बात करेंगे आप दूरदर्शन से रिटायर हुए हैं ग्राफिक डिजाइनर के पोस्ट से और दूरदर्शन में काफी आपने अलग अलग काम भी किया मुंबई गुजरात वगैरह दिल्ली तो मैं चाहूंगा कि आज हम लोग गुणवंत परमार जी की जीवन यात्रा के साथ साथ करियर पे उन्होंने किस तरह से कब फोकस किया कैसे उनका करियर उन्होंने बनाया क्या क्या पापड़ बेले और सफलता होने का मिली ये सारी बातें जानने वाले हैं तो आप सभी की तरफ से गुणवंत परमार जी का बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं गुणवंत सर बस मजे में ओम शांति ओम शांति <laughs> बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे फिर से एक बार आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है तो गुणवंश सर मैं चाहूंगा कि अब करियर के बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं पहले तो अभी आप बताइए कि आपका बचपन कहाँ भी था और किस जगह से आपने स्कूलिंग वगैरह जो है प्राइमरी एजुकेशन जो हमारा बोलते हैं वो कहाँ और कैसे और उस समय आपके माता पिता क्या करते थे थोड़ा सा बताइए राइट हाँ जी तो मेरा तो जन्म अहमदाबाद में हुआ था और मैं अभी जहाँ रह रहा हूँ इनकम टैक्स पहले में एरिया में मक्खन था हमारा और फादर मदर दोनों मिल में सर्विस करते थे हम दो भाई और तीन बहने थे मैं सबसे छोटा लड़का भाइयों में मेरे से दो बड़े भाई थे वो बड़े भाई तो सर गवर्नमेंट जॉब करते थे उससे बीच वाले जो भाई है वो सेक्रेटरी ऑफ यूथ एंड कल्चरल एक्टिविटी थे वो कोरोना काल में कोरोना टाइम में एक्सपायर हुए नहीं, नहीं। तो बड़े भाई उससे पहले हुए थे मैं फिर अहमदाबाद नगर सोसाइटी जहाँ कहते असार वे वहाँ रहता थे वहां मेरे मेरा जन्म हुआ तो चार साल के बाद स्कूल में रखना तो मेरे बगल में ही यानी मेरे घर के पास में ही स्कूल था अच्छा। और बीच में सिर्फ एक दीवार थी तो मुझे पिताजी उठा के रख देते थे ऐसे ही स्कूल स्कूल में पढ़ करके <laughs> तो वो गवर्नमेंट थी कि प्राइवेट स्कूल नहीं गवर्नमेंट स्कूल अच्छा, थी।, थी एक, अच्छा, अच्छा। एक से चार तक वहाँ पढ़ा फिर चार चार के बाद दूसरी एक स्कूल थी वो वो भी उसमें चार से दो साल ही वहाँ रहा बाद में असारा विद्यालय करके थी असारवा में उसमें मैं ग्यारहवीं तक वहाँ पढ़ा अच्छा अच्छा उसके तो बाद वो स्कूल क्या दूर था कि वो भी ही था नहीं वहाँ वहाँ से दूर था वो साइकिल लेके जाते थे हम थोड़ा। चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ या तो या बस मगर बचपन में मुझे बस में वॉमिटिंग बहुत होती थी यानी थोड़ा भी एक दो स्टॉप गया तो बस में उल्टी हो जाती थी अच्छा अच्छा तो ज्यादा बस में नहीं बैठता था फिर पिताजी ने साइकिल लगा साइकिल पे जाते थे और स्टडी किया ग्यारह तक ग्यारह के बाद हमने सी कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट ज्वाइन किया मैंने अच्छा, उसमें आर्ट का कोर्स किया जब मैं कॉलेज में था इसमें तो पिताजी तो मिल में सर्विस करते थे तो पिताजी को ये आर्ट या इसका कुछ नॉलेज इतना नहीं वो बाद ये लीटा था नया नया ड्राइंग करने से आपका लाइफ नहीं बनेगा कुछ पढ़ो कुछ तो ठोस पढ़ाई करो तो डिग्री पाओ तो कुछ तो, बनेगा ऐसा बात बात कहते थे अच्छा, जब मैंने कॉलेज होने के बाद मुझे सिविल हॉस्पिटल में आई डिपार्टमेंट में सर्विस मिल गया था डिपार्ट डिपार्टमेंट में कैसे आई आई डिपार्टमेंट अच्छा, में आर्टिस्ट का पोस्ट था अच्छा उसमें क्या करना, करना होता था वहाँ पर... जो डॉक्टर ढांडा करके बहुत वेल नोन आँख के डॉक्टर थे उनके मैं ऑपरेशन मुझे दिखाते थे ऑपरेशन थिएटर में जाके फिर वो पूरा ऑपरेशन कैसा उसका में बाहर आके स्केच बनाता था स्केचेज अच्छा। तो वो स्केच के ऊपर से वो स्टूडेंट को सिखाते थे, थे कि भाई ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म होगा सब स्टूडेंट को तो ऑपरेशन थिएटर में नहीं ले जा सकते बिल्कुल फिर कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के वो मेरे स्केचेस के ऊपर से वो बताते थे, थे कि ऐसे ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ तो आर्टिस्ट की पोस्ट हुआ थी उसमें दो साल करीबन सर्विस किया बाद में मैं ऐसे ही रमत में ही अप्लाई कर दिया था बॉम्बे दूरदर्शन में पोस्ट आया था आर्टिस्ट का ग्राफिक आर्टिस्ट अच्छा, अच्छा अच्छा तो मैं और मेरा एक फ्रेंड था बीन पटेल दोनों ने हमने अप्लाई किया तो इंटरव्यू आ गया इंटरव्यू आया तो हमने तो बॉम्बे देखा नहीं था लाइफ में कभी गए नहीं थे आ, तो मेरा फ्रेंड बोला चलो घूम के आते हैं अपन इंटरव्यू अच्छा, तो आया तो उसी बाहर ने घूम के आते तो एक्चुअली इंटरव्यू को तो हमने ऐसा ही दिया जैसे हम घूम नहीं गए सीरियसली नहीं दिया था उसको हमने बिल्कुल मगर इंटरव्यू में लकीली हमको सिलेक्ट हो गए <laughs> तो तो घर आए जैसे वहां से बॉम्बे से अहमदाबाद अहमदाबाद आए तो सीधा टेलीग्राम आ गया आप सिलेक्ट हो गए आपको इमिडिएटली ज्वाइन करना है और तब मैं सर्विस करता था फादर मदर छोड़ने के लिए तैयार नहीं गया तो तुम वहाँ जाओगे तो और मैं सबसे छोटा था मेरी जिम्मेदारी रहती थी फादर मदर के साथ रहने तो तो उस समय फिर घर में कौन कौन थे बाकी लोग थे उस के? समय घर में बड़े भाई भी थे वो दोनों भाई भी थे मेरी सिस्टर दोनों की शादी हो गई थी आहा, आहा। और काफी मगर फैमिली बड़ा था तो पिताजी और माता जी मिल में और आ, भी कभी -कभी रात को जाते थे उसमें वैसे वो रिटायर फिर मैंने जब वो सिविल के तनखा ला के दिया साढ़े तीन सौ रूपये उस टाइम फर्स्ट टाइम तो पिताजी ऐसे गदगद हो गए की यार मैंने खाम खा तुमको डाटा में से तूने तो बहुत कमाई कर ली थी <laughs> उसको तो, क्योंकि पूरे महीने के उनका सौ रूपये मिलते थे और मेरे एक ही महीने में सीधा साढ़े तीन सौ तनखा गए तो माताजी और पिताजी तो एकदम खुश हो गए कि चलो इनके तो लाइफ बन गई करके फिर ऐसे ही दो साल होने के बाद जब बॉम्बे इंटरव्यू देने गए सिलेक्ट हो गए वो छोड़ने के लिए ते की भाई तुम वहाँ जाओगे तो वैसे बड़े भाई भी साथ में थे उनकी भी तनखा थी घर चल रहा था ऐसा कुछ फाइनेंशियल फिर धीरे धीरे कम प्रॉब्लम हो गया था स्टेबल हो गया था जी, जी, फिर मुझे पिताजी ने बोला गए, देखो हमने तो तुमको पढ़ाया लिखाया तुमको पांखे आई है आए, अब तुम उड़ो तुमको जहाँ उड़ना है ना पिताजी की मर्जी थी कि हम जाए म, मम्मी की थोड़ी कम मर्जी थी फिर भी हम वहाँ नोटिस पे भर के सिविल हॉस्पिटल में छोड़ के मैं और मेरा बीन पटेल फ्रेंड था वो दोनों मना ही कर रहे थे वहाँ मुझे बहुत खराब अनुभव ये हुआ की वो जो डॉक्टर थे बहुत नामी डॉक्टर थे उनके ऑपरेशन के सब स्केचिस में करता था और उन्होंने लंदन में जाके एक बुक लिखी थी कॉर्नियल ग्राफ्टिंग यानी आठ के ऊपर आख बदलने का जो ऑपरेशन होता है उसके ऊपर अगर लिखा बुक लिखी थी वो बुक में करीबन मेरे सौ ड्राइंग थे मैंने खुद ने किए हुए टाइम अच्छा। एक, एक एक दो दो महीना मैं ड्राइंग करता था वो पूरे बुक में वो ड्राइंग मेरे छपे थे बुक भी काफी उसकी चर्चा में रही फिर मैंने तो देखा रॉयल्टी वगैरह दिया नहीं मुझे उसके फ्रंट पेज मैंने एक्नोलॉजी पढ़ा उसने किस का किसका आभार माना था डॉक्टर ने तो उसमें मेरा कहीं नाम नहीं सरने अच्छा। और तो वो मुझे बहुत बुरा लगा तो आपने पूछा नहीं फिर उनको मैंने पूछा तो वो क्या डॉक्टर लोग को आर्टिस्ट की इतनी वैल्यू नहीं है साइकिल मेंटली अच्छा, तो उसने अच्छा। मुझे लाइट ले लिया था कि नहीं तुमने तो तनखा लिए ड्राइंग की उसमें क्या है अरे बाकी लोग टाइपिस्ट का उसमें नाम दिया था जो नर्स उनको अटेंड करे थे सबको क्रेडिट दिया था मेरा कहीं जिक्र नहीं तो मुझे बहुत बुरा लगा और उसी टाइम मैंने ये अप्लिकेशन किया तो और मैं सिलेक्ट हो गया तो छोड़ते नहीं थे वन मंथ नोटिस दे दिया और मैं छोड़ के गया मैं बोला भाई बोला तुम क्यों यहाँ तुमको क्या तकलीफ है वहाँ के लेडी डॉक्टर थे उसने मुझे उसकी कार में एक घंटा घुमाया सिविल के आसपास और समझाया कि तुम मत छोड़ मैं बोला नहीं मैं गाँव जा रहा हूँ मुझे अहमदाबाद में रहे मैंने ऐसा झूठ बोल के मैं नौकरी छोड़ दिया और वहाँ ज्वाइन किया वहाँ ज्वाइनिंग करने गए तो डायरेक्टर वहाँ का बोलता है कि आपको तो हमने टेलीग्राम भेजे आपको सीधा दिल्ली जाना है ट्रेनिंग लेने के लिए उसका टेलीविजन ट्रेनिंग सेंटर उस टाइम दिल्ली में मंडी और मंडी राजा का जो महल था उसमें ट्रेनिंग थी अच्छा। मैं बोला यार एक तो अहमदाबाद छोड़ के बॉम्बे फिर वापस घर आए तो घर से मना कर रहे थे की भाई आप दिल्ली जाओगे फिर कब बॉम्बे आओगे फिर कैसे रहेगा मैं ऐसा करके महीना निकाल दिया तो बाद में उन्होंने लेटेस्ट टेलीग्राम भेजा कि 15 दिन में अगर आप नहीं ज्वाइन करेंगे हम कर, मजबूरन किसी और को सिलेक्ट करना पड़ेगा तो उन्होंने उस समय जो आपको टेलीग्राम वगैरह किया था तो क्या अपॉइंटमेंट हाँ, हो गई थी आपकी हाँ सिलेक्ट कर लिया था, कर लिया था तो हाँ। कितना मंथली पेमेंट वगैरह ज्यादा था यानी अहमदाबाद से थोड़ा ज्यादा था मगर उस मगर वहाँ कैरियर का ऑप्शन ज्यादा था यहाँ क्या मैं आर्टिस्ट के पोस्ट में पड़ा रहने वाला था वहाँ तो आर्टिस्ट तो हाँ, हाँ, हाँ. की पोस्ट में फ्रेंड लोगों ने भी मुझे पुश किया कि नहीं तुम जाओ तुम्हारा लाइव बन जाएगा क्योंकि तब टेलीविजन नया नया था पहला सेंटर खुला था बॉम्बे उसके बाद दिल्ली बाद में बॉम्बे खुला था हु, और वो फर्स्ट ओपनिंग के टाइमिंग लगभग करीबन हम सेवेंटी में वहाँ ज्वाइन किया तो काफी टाइम पहले तो वहाँ वहाँ ज्वाइन करने गए आपको ट्रेनिंग जाना है वहाँ हाउस दिल्ली फिर वापस आए कैसे भी घर वाला को हो जाए फिर हमने ट्रेलिंग क्लियर किया ठीक है हम जाते हाँ। छह महीने के लिए हम सीधा दिल्ली ट्रेनिंग सेंटर चले गए <laughs> वहाँ वा, जो ट्रेनिंग देने के लिए स्टाफ आए तो सी बी लंदन से आए थे तो पूरा फॉरेनर और अच्छा। हमने इतना इंग्लिश काफी पढ़ा नहीं था तो मैंने वहाँ इंग्लिश से क्लासेज ज्वाइन किए और सीखा इंग्लिश की बात फिर हमको जो सिखाने वाला आया था वहां से कैनेडा से सी बी लंदन से वो आर्ट वर्क करके था बहुत ही जेंटलमैन था तो जब तक हम मुंडी ऊपर नीचे नहीं करें तब तक हमको समझाता ही रहता था उसको पता था कि इनको लैंग्वेज प्रॉब्लम है फिर भी ड्राइंग कर करके फिर उसने हमको ऑफर रखा उस टाइम कि आपको हम कैनेडा ले जाना चाहते हैं अगर है आप तैयार है, है तो सीबीसी क्योंकि हमारे हमारा उसने हमारा काम देखा तो इतना इम्प्रेस हो गया था कि नहीं आप कैसे भी करके आप बोलो मैं बोला सर हम हमारे फैमिली को छोड़ के इतना दूर नहीं जाए वो बहुत छह महीने तक उसने काफी हमको प्रेशर किया कि तुम तो गारंटी पासपोर्ट विजा रहने का सब इंतजाम मैं कर लूंगा मगर हमारा दोनों का मैं और पटेल का क्या मेरे दोस्त दोनों को ले जाना चाहता था अच्छा अच्छा हमने मना किया कि भाई नहीं हम नहीं आ सकते सॉरी करके <laughs> चलिए <laughs> तो आगे बढ़ते हैं गुणवंत मे बहुत ही अच्छी बातें बताया आपने अभी लेते थोड़ा सा ब्रेक और उसके बाद फिर यात्रा जो है दिल्ली में और क्या क्या हुआ उसके बारे में आपसे जानेंगे आप सुनाए जाने हैं रेडियो माधुफान 107.8 एफएम सेवन पॉइंट एट सुनते रहो खुश रहो मुस्कराते रहो सदा खुश रहो मुस्कराते रहो खजाना खुशी का लुटाते रहो खजाना खुशी का लुटाते रहो Shine on me.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 सबको पिलाते रहो गाते रहो गुनगुनाते रहो मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो सदा खुश रहो ये खुशी ये सेवा बड़ी है दुआओं भरी ये मुस्कान वरदान भगवान गाना खुशी का लुटाते रहो गाते रहो गुनगुनाते रहो मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो सदा खुश रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही प्यारी बातें हो रही हैं करियर में और किस तरह से हम लोग जो है कई बार होता है कि हम लोग आज के समय में जो प्रोफेशन है उसको देखकर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और कई बार जो है कलाएं है जो आपके अंदर इनबिल्ड है जैसे आर्ट की बात करें, या संगीत की बात करें या इंस्ट्रूमेंट प्ले करने की बात करें या डांस की बात करें या फिर आप कुछ ऐसे हट के कुकिंग की बात करें खाना बनाना भी बहुत बड़ा आर्ट है तो ये सारी चीजें शायद हम लोग मेन स्ट्रीम में कभी भी परिवार वाले इन चीजों को करने के लिए मना करते हैं बोले ये क्या चीज है <laughs> तो मैं भी बीच में एक बार होटल मैनेजमेंट के लिए पिताजी से बात किया तो मेरे को एकदम से उन्होंने बोला कि ये क्या तेरा पोजिशन है <laughs> क्या खाना वाना बनाएगा तो वेटर बनेगा तो उनके समझ में नहीं आ रहा था कि ये भी एक करियर है इसमें प्रोफेशन है और इसमें भी अच्छा कमा सकते हैं तो मना उनको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी कुछ ऐसी चीजें अगर कोई बंदा बोले कि भाई मुझे गिटारिस्ट बनना है अरे बोले पगला गिटार गि साइड में बाद में बजाना पहले पढ़ाई करना पहले पढ़ाई के साथ साथ में आप उसको सैटरडे संडे खाली ऑबीज की तरफ उसको ले लो ऐसे बोलते हैं तो ऐसी कई चीजें हमारे परिवार में होती हैं लेकिन आपका अगर जिज्ञासा है और बहुत ज्यादा आप उसमें रुचि रखते हैं तो आप वे बिंदास थोड़ी देर के लिए आप कॉम्प्रोमाइज जरूर करें क्योंकि उस समय पिताजी या माता या कोई परिवार वाले आपको समझने वाले नहीं होते अगर आप बताएंगे तो उससे अच्छा है कि आप वो चीजों को उनके सामने जाहिर ना करते हुए आप पढ़ाई भी करे हल्का और साथ में अपने पैशन को जो है बरकरार क्योंकि पढ़ाई के लिए जो टाइम है वो पढ़ाई में दिए और बाकी जो बचता है आप टाइम आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है उसमें आप पूरी तरह से आप उस पर कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हैं ताकि आगे बढ़ सके तो आइए इस हम लोग जीवन विकास के कार्यक्रम में बातें कर रहे हैं गुणवंत परमार जी हमारे साथ गुजरात अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं और वो अपनी यात्रा के बारे में हमें बता ही चुके हैं और निश्चित तौर पर आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा की आगे क्या हुआ होगा है ना तो दिल्ली पहुँचे हैं हम लोग छह महीने का ट्रेनिंग और इनको कनाडा का ऑफर भी मिल रहा है तो ऐसे ट्रेनिंग किस तरह की क्या क्या चीजें हुई उसमें वो आप जानेंगे तो गुनबंद परवर जी बताइए दिल्ली की ट्रेनिंग महीना अच्छा। आप कैसे बिताए क्या क्या इवेंट हुए क्या अच्छा। चीजें आपने सीखा और क्या चीजें आपको सिखाई गई सही बात है वहाँ दिल्ली में हमको जो प्रोग्राम बनते थे उसके अच्छा। प्रोग्राम के टाइटल बनाने का सिखाया गया क्यूँकी कॉलेज में जो सीखे उससे तो अपार्ट फ्रॉम ये कुछ अलग ही था उसको कैप्शन कहते थे टाइटल वगैरह हर एक प्रोग्राम में हर एक प्रोड्यूसर को एक असाइनमेंट दिया जाता था कि आपको इसको ये प्रोड्यूसर को हेल्थ के ऊपर प्रोग्राम बनाना है कोई प्रोड्यूसर को ग्राम जगत के ऊपर कृषि के ऊपर प्रोग्राम बनाना है कोई प्रोड्यूसर को स्पोर्ट्स के ऊपर सबको बांट दिया जाते थे प्रोग्राम और वो प्रोग्रामको प्रोड्यूसर आके एक्सप्लेन करता था मेरा प्रोग्राम का कंटेंट ऐसा ऐसा है और हमें इसका टाइटल वगैरह बनाए जैसे फिल्म के टाइटल होते ऐसे प्रोग्राम के टाइटल है तो टाइटल इस एकदम सोच समझ के बनाना पड़ता है टाइटल से ही पता चले कि प्रोग्राम में कंटेंट क्या आने वाला है ऐसे जैसे अच्छा, रसोई शो है।, है तो रसोई शो में रसोई बनती हो बैकग्राउंड में रखे और उसके ऊपर टाइटल सुपर करे ऐसा होता है फिर फिर कुछ सपोर्ट जर्नी का है ट्रैवल का हुँ, तो ट्रेन से जाता हुआ शॉट हो उसके ऊपर टाइटल सुपर करे या प्लेन जाता हुआ उससे तो ट्रेवल का पता चले ऐसा मो भी सब्जेक्ट के ऊपर प्रोग्राम है उसके मुताबिक टाइटल बनाने हम्म तो जो जो जो वहाँ प्रोग्राम बनाए उसमें ने बनाए फिर वहाँ से स्टूडियो से, से वहां से एक बार वहाँ पे उसी टाइम इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ था दिल्ली में अच्छा वो, वो फर्स्ट टाइम ट्रेड फेयर दूरदर्शन ने वहाँ काज का पूरा स्टूडियो बनाया था वो फेयर में नहीं। नहीं। नहीं। ताकि पब्लिक को पता चले की दूरदर्शन टेलीविजन कैसे काम करता है तो हमारा ड्यूटी वहाँ डेप्यूटी हुआ था तो मैं मेरा फ्रेंड पटेल वो दोनों को आर्टिस्ट करके वहां रखे थे बाकी प्रोड्यूसर लोग वहाँ प्रोग्राम बनाते थे हमको वहाँ टाइटल बनाने के लिए मेटर दिया जाता था हम ऑन द स्पॉट टाइटल बनाते तो से लोगों को दिखता था, था कि भाई ये इसका प्रोग्राम का इन्होंने ये टाइटल बनाया ये कैमरा के ऊपर गया ये ऊपर हुआ ऐसा करके पूरा समझ में आया पब्लिक को तो वहां से जब वो भी पूरा अच्छा एक एक्सपीरियंस हुआ हमें फिर वापस यहाँ से पूरा ट्रेनिंग होने के बाद हमको सर्टिफिकेट दिया गया कि भाई आपने टेलीविजन फर्स्ट बेसिक ट्रेनिंग आपने पूरा किया है उसके नहीं, बाद हमको ट्रांसफर फिर वापस बॉम्बे भेज दिया गया बॉम्बे में करीबन 35 प्रोड्यूसर रहते थे वो तो 35 प्रोड्यूसर के सबके रिक्वेजेशन जो टाइटल रिक्वायरमेंट है वो मेरे पास आती थी मैं ग्राफिक सुपरवाइजर फिर मुझे दो साल में ही वहाँ प्रमोशन मिल गया बॉम्बे में एज ए ग्राफिक सुपरवाइजर तो मैं सुपरवाइजर बना और मेरे साथ जो आर्टिस्ट है मेरे अंडर में रहते तो करीबन बारह आर्टिस्ट थे वहाँ बॉम्बे में तो चार लैंग्वेज का काम वहाँ होता था हिंदी मराठी गुजराती और इंग्लिश और चार, चार लैंग्वेज के तीन तीन मैंने आर्टिस्ट बांट दिए थे बारह थे टोटल तो तीन तीन हरेक लैंग्वेज के लिए आर्टिस्ट बांट दिए बिल्कुल तीन गुजराती के तीन इंग्लिश के तीन मराठी और ऐसे करते वो सबको जैसा भी भी जिसका भी जो लैंग्वेज का काम है वो उसको मैं मार्क करके दे देता था, था। और वो लो वो लोग प्रोग्राम टाइटल वगैरह बनाते थे टाइटल में कोई स्पेशल इफेक्ट चाहिए ऐसा कुछ है तो मेरा कांटेक्ट करते थे मुझे सुपरवाइजर अच्छा अच्छा फिर वहाँ काफी हमने काम किया हर एक मेरा अंडर में जो भी आर्टिस्ट था वो करीबन पर डे उस टाइम पे बाई हेंड सेवेंटी टाइटल्स बनाते थे पर डे नहीं। नहीं इतना वर्कलोड रहता था बारे बारे। और काफी काम लोग करते थे फिर उसमें धीरे धीरे हमने एनिमेशन यानी थोड़ा मूवमेंट जैसा आए वो दिखाने पड़े ऐसा तो उसमें दूरदर्शन बॉम्बे के लिए फर्स्ट टाइम वो केदार शर्मा करके डायरेक्टर थे आउटसाइडर हाँ हा। दूरदर्शन ने उनको फिल्म बनाने के लिए जिसने राज कपूर को तैयार किया था वो केदार शर्मा नामी डायरेक्टर थे उनको एक दूरदर्शन ने भीगी पलके करके फिल्म बनाने ऑर्डर दिया था बुक करके उन्होंने तीन घंटे की पूरी फिल्म बनाई थी तो उसके जो टाइटल थे वो बनवाने के लिए मेरे पास आए मुझे बताया कि ऐसा कि ट्रेन जाती है उसका धुआं ऊपर से पीछे यानी ट्रेन जिस डायरेक्शन में जाती है उसके उल्टी साइड उसका धुआं जाएगा और धुआं के अंदर टाइटल मुझे सुपर होना चाहिए ऐसा इफेक्ट चाहिए और ऐसा तो अभी तो ऐसे ही पैट लाने में दो मिनट लगता है मगर मतलब उस टाइम तो कुछ सोचना पड़ता है तो फिर मैंने पूरा कागज का कटआउट आउट किया ट्रेन का कटआउट किया, धुए का कट किया और धुएं का पोर्शन इतना कटआउट किया और धुएं के पोर्शन के पीछे मैंने वो धुए के जाते हुए ऐसे वो फ्लेम नहीं। नहीं। एनिमेट किया ना कागज पीछे से खिसका नहीं लगे तो लगता है ट्रेन आगे जा रहे धुआं पीछे जा रहे उसके ऊपर भी आगे टाइटल जो की वो ब्लैक एंड व्हाइट की तो ब्लैक एंड वो ऐसे में समझाने जाऊंगा प्रैक्टिकल देखने जाओगे तो ही पता चलेगा कि कैसे तो उसको ऐसे राइट टू राइट खींचने लगे तो लगता था कि ट्रेन का धुआं ऐसे जाए और टाइटल ऐसे आ रहे तो <laughs> केदार शर्मा इतना खुश हो गया कि यार क्या इफेक्ट दिया है तो बिल्कुल ऐसा तो हम फिल्म लाइन में भी नहीं कर सकते थे खुश हो गया था काफी केदार शर्मा फिर मुझे उसकी गाड़ी में बैठा के उनका स्टूडियो दिखाने लग गया था देखो मैंने राज कपूर को यहाँ तैयार किया था यहाँ ये यह किया था पूरा स्टूडियो देखा और काफी बाहर के प्रोड्यूसर गुफी पेंटल भी आते थे अमोल पालेकर आते थे, थे उस टाइम वो जो स्मिता पाटिल अभी जो हीरोइन बनी है वो पहले दूरदर्शन बॉम्बे की न्यूज इडर थी और बॉम्बे दूरदर्शन की जब बर्थडे थी तब उसको दुल्हन के रूप में बैठाए और सजा के पूरा न्यूज पढ़ाए दूसरे दिन कोई प्रोड्यूसर का फोन आया कि आप फिल्म में काम करोगी उसे हाँ कह दिया तो डायरेक्ट गई दूरदर्शन छोड़ के बाद में <laughs> <laughs> थे। <laughs> थे। तो, तो स्मिता पाटिल तो ऐसे ही हमारे बाजू में क्योंकि हमारा ग्राफिक्स ग्राफिक था ना वो हाँ एक मेरे अंदर में काम कर राजा स्वामी वो महाराष्ट्र थे उससे मराठी में गप्पा मारने आ जाती थी काफी कोई उस टाइम भी मनोज कुमार वो फिल्म का एक गाना शूट करने आए थे तो मैं ना भूलूंगा करके गाँव रोटी कपड़ा रोटी कपड़ा और तो एक दिन के लिए उसने पूरा स्टूडियो बुक किया था अच्छा। मगर वो एक दिन के लिए वो एक लाइन शूट करने के लिए उन्होंने सुबह 10 बजे से चालू किया था और तो शाम को 5 बजे उनका वो सीन कंप्लीट हुआ सिर्फ एक लाइन ही बोलने का मनोज कुमार बोलता है मैं ना भूलूंगा और उस टाइम से जिन्नतमार बोलती मैं ना भूलू इतना लाइन यानी फिल्म लाइन में भी लोग मेहनत करते थे पूरा दिन के लिए उन्होंने स्टूडियो बुक किया था और वहाँ पे रिकॉर्डिंग किया था तो बॉम्बे में काफी एक्सपीरियंस हुआ उसके बाद मुझे अहमदाबाद में ट्रांसफर मिला मैं बॉम्बे से अहमदाबाद ट्रांसफर लेके आए तब जो डायरेक्टर था सौरौ साहब पहले हम ज्वाइन नहीं करने वाले थे बॉम्बे दूरदर्शन तो क्यूँकी हमें कोई गुजराती नहीं दिखाई दे रहा था तो बाद में जो सौरभ साहब करते थे अरुण श्रोव उन्होंने हमें चैम्बर में बुलाया उनकी देखो आप अकेले गुजराती नहीं मैं भी गुजराती हूँ और मैं आपको प्रॉमिस देता <laughs> हूँ कि आपको मैं अहमदाबाद ले जाने की जिम्मेदारी मिली अहमदाबाद में स्टूडियो बनेगा ही उसको तो तो तो आपको ट्रांसफर करके कर मिला उसने आ, इतना हमारे कॉन्फ़िडेंसी दिया तब हमने बॉम्बे ज्वाइन किया अच्छा अच्छा <laughs> फिर उन्होंने अहमदाबाद से वो खुद ट्रांसफर लेके आए अहमदाबाद में स्टूडियो डेवलप किया फिर मेरा और बिनल पटेल का डिमांड रखा उन्होंने और यहाँ हम फिर ट्रांसफर होके अहमदाबाद आए अहमदाबाद में तब इसरो चल रहा था इसरो का जो स्टूडियो था वो हम आधा घंटा प्रोग्राम हम बनाते थे आधा घंटा इसरो वाले बनाते थे उस टाइम प्रोग्राम अच्छा तो आधा घंटा जो इसरो एग्रीकल्चर बेस में बनाते थे हमारा आधा घंटा में पंद्रह मिनट न्यूज रहता था और पंद्रह मिनट ड्रामा वगैरह ऐसा कुछ बनाते थे उस टाइम धीरे धीरे इसरो का स्टूडियो में भी काम करते करते फिर यहाँ पे अहमदाबाद में खुद का उनका अहमदाबाद का स्टूडियो के लिए जगह फिक्स की फिर थलतेज एरिया में गवर्नमेंट ने जगह दिया वहां पे स्टूडियो बना हम फिर वहां से यहाँ थलतेज अहमदाबाद का खुद के स्टूडियो में काम करने लगे उसके बाद मेरा यहाँ से अहमदाबाद से ट्रांसफर हुआ दिल्ली डीडी पहले मेट्रो का करके चैनल चल रही थी दूरदर्शन के जिसमे प्राइम प्रोग्राम अच्छे प्रोग्राम ही आते थे, थे। वो मेट्रो चैनल मेरा यहाँ से ट्रांसफर वहाँ से खेलगा में स्टूडियो है सीपीसी के अंदर खेलगा के अंदर सेंट्रल प्रोडक्शन सेंटर तब था अच्छा अच्छा हम दिल्ली दूरदर्शन का उन्होंने सीपीसी के बाद मेरी पर नजर न्यूज वालों की गई तो न्यूज वाले देखा इनका काम तो बहुत अच्छा हमें खींच लेना चाहिए तो डी डी न्यूज में मेरी ट्रांसफर हो गई उसमें मुझे काफी टा क्योंकि उसमें 24 घंटा आपको अवेयर रहना था कि 24 घंटा वहाँ कंटिन्यूस मुझे एक आर्टिस्ट बोर्ड बुकिंग करना ही रहता था उस क्यूँकी न्यूज में तो 24 घंटा चलता था उसमें तुरंत ही टाइट बना के डाइटल वगैरह डाले ऐसा सीजी ऑपरेटर और आर्टिस्ट दोनों का बुकिंग मैं करता मेरे यहाँ जिम्मेदारी रहती है और उस टाइम डी न्यूज के लिए हर रोज आठ मीटिंग होती थी एक घंटे के बाद न्यूज में हेडलाइन क्या आ जाएगी उसके लिए मीटिंग रहती <laughs> में मीटिंग, मीटिंग है मैं प्रैक्टिकल करने में मजा आता है मगर मीटिंग अटेंड करने में बोर हो जाता है <laughs> फिर मैं इतना बोरिंग मेरा वो बॉम्बे में जो न्यूज का गया उसके बाद कैसा <laughs> गया फिर यहाँ अहमदाबाद ट्रांसफर हुआ <laughs> कर, फिर अहमदाबाद में अपने लोकल प्रोग्राम के प्रोग्राम के टाइटल वगैरह बनाए मेरे अहमदाबाद में मेरे हाथ नीचे आठ आर्टिस्ट थे उनको भी अलग अलग लैंग्वेज के मुताबिक अहमदाबाद में तो दो तीन ही लैंग्वेज चलती थी कि हिंदी का अलग प्रोग्राम होता था इंग्लिश का होता था और गुजराती मैक्सिमम गुजराती का ही उसके टाइटल सब टाइटल सुपर करना वो सब बनाने का मेरा जिम्मेदारी है उसका मटेरियल भी परचेज करके आर्टिस्ट को प्रोवाइड करना वो भी मेरी जिम्मेदारी मैं बॉम्बे में जो आर्ट आर्टिस्ट को कैजुअल बुक करता था वो बाद में कोर्ट में केस के अलग है और उनको फिर गवर्नमेंट को परमानेंट करना पड़ा उनको करीबन मैं अहमदाबाद आया है, है तब तक उनको परमानेंट नहीं किया था अच्छा। गवर्नमेंट हो सके वहां तो कैजुअल बुकिंग से चलाती <laughs> तो वो लोगों ने केस किया फिर वो लोग परमानेंट हो गए तो वो लोग अभी भी मैं बॉम्बे जाता हूँ तो मुझे याद करते भाई साहब आपने हमारा बुस्ल किया था तो हम परमानेंट जॉब फिर मानते करके और बाद में तो अहमदाबाद में तो गुजराती अपना <laughs> रेगुलर काम करते रहते है उसमें भी एनिमेशन कार्टून फिर धीरे धीरे तो कंप्यूटर आ गए फिर हमारा काम वो हमको कम्प्यूटर में सीजी ऑपरेट आरोप कुछ भी चाहे तो आप लोग गूगल पे सर्च मार तो पहले जब आप काम करते थे कंप्यूटर के पहले क्या सब बना बना के आप देते है लेते थे उस टाइम तीन टाइप के टाइल जो टाइटल हम बनाते थे ना उसमें तीन टाइप के रहते एक तो सॉलिड टाइटल सॉलिड टाइटल है प्रोग्राम का जो मेन टाइटल है ना वो सॉलिड रहता था उसको हर कलर लगते थे और दूसरा रहता था सेंटर सुपर सुपर है वो ब्लैक एंड व्हाइट रहता है ब्लैक पेपर लेने का उसके ऊपर व्हाइट कलर से लिख देना अच्छा। वो कैमेरा और दूसरा कैमेरा दोनों के इम्प्रेशन करके वो लोग सुपर करते थे अच्छा। इलेक्ट्रॉनिकल तो उसको सुपर बोलते थे सुपर, सुपर था था इंटरव्यू में सपोज में इंटरव्यू देगा तो जी एस परमार गुण भाई परमार और मैं जिसका इंटरव्यू है उसका नाम सपोज भी नहीं पढ़े कोई भी है तो उनका नाम नीचे पूरे ब्लैक फ्रेम में नीचे लिखा हुआ रहता था फिर वो दो कैमेरा के इम्प्रेशन मिक्स करके वो ऐसा दिखता था जैसे आपके शरीर के ऊपर से वो जा रहा है लिखा हुआ अच्छा अच्छा ऐसा सुपरिंग सुपरिंग कैप्शन बोलते थे वो बोलते। फिर कोई है, वहाँ पे है, उसका आइडेंटिफाई करना ये जगह का नाम सुपर करते थे वो दो मेरे का फिर पहले स्क्रोलिंग अभी तो इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है पहले स्क्रोलिंग करने के लिए हम पूरा लंबा कागज लेते थे ब्लैक तो उसके ऊपर ऊपर से नीचे तक सब क्रेडिट लिखते थे प्रोड्यूस बाय डर बाय साउंड बाय सेट डिजाइन बाय मेकअप बाय ऐसा पूरा लिख के लंबा रोल तैयार करते थे फिर उसी टाइम बॉम्बे में भी हम छोटे अंदर पे एक ज्योति राव करते थे उसका ड्रॉइंग अच्छा था तो वो एक छोटी छोटी एनिमेशन फिल्म जैसा भी बनाती थी अनुया ने उसमें कटआउटिक्सिलेशन कैमरा हमको प्रोवाइड किया था कैमरे अच्छा, अच्छा, से हम शूट एक एक फ्रेम शूट करके फिर एनिमेशन थोड़ा डॉक्यूमेंट्री बनाते थे, थे। ओके। फिर एनआईडी में भी मैं अहमदाबाद है उसके बाद एनआईडी में भी हमको ट्रेनिंग दिया था एनआईडी में थोड़ा ट्रेनिंग लिया था एनिमेशन का फिर जब ये ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से कलर टीवी, कलर टीवी तो ब्लैक एंड व्हाइट का जो सिम्बल था उसको कलर में कन्वर्ट करने के लिए भी मेरा ड्यूटी एन में लगाया गया था और वहाँ जो उस टाइम जो ब्लैक सिम्बॉल था ना उसको धीरे धीरे कलर करके स्टेप बाय स्टेप करीबन 35 डिफरेंट कलर करके तो छूट किए और वो आगे, दोनों के इम्प्रेशन मिक्स करके हमने उस टाइम इमिडिएटली ब्लैक एंड व्हाइट को कलर सिम्बॉल करके ऑफिस को दिया था दूरदर्शन अरे वा अब धीरे धीरे हम लोग कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में पहुंच रहे हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर वापस गुनवंत परमार जी जो ग्राफिक डिजाइनिंग का जो पहले हैंडवर्क होता था मैन्युअली करते थे सारा कागज पे और उसको जो है फिर कैमरे में शूट करके फिर वो आप टीवी दूरदर्शन पे या फिल्मों में देखते थे अब जैसे ही कंप्यूटर आना शुरू हो गया तो कंप्यूटर आने के बाद फिर मैनुअली करना या फिर पेंटिंग करना ये सारी चीजें जो है बहुत जल्दी से होने लगे और फिर क्या चेंजेस आए तो उस समय के जो आर्टिस्ट है जो मैन्युअली करते हैं उनके जीवन में क्या चेंजेस आया वो सारी चीजें हम लोग थोड़ा सा समरी में सुनेंगे फिर कभी विस्तार से सुनेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आइए अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए है आते रहो वन सुनते रहो, रहो। मुस्कुराते नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आज के इस विशेष करियर ऑप्शन प्रोग्राम में जीवन विकास प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं गुणवंत परमार जी को जो ग्राफिक डिजाइनर दूरदर्शन के रहे हैं और अभी रिटायर होकर अहमदाबाद में अपने बच्चों के साथ रहते हैं तो उनकी जो कहानी है वो हमने सुना कि किस तरह से एक आर्ट लाइन में एक खुशी से वो उसको ज्वाइन किया क्योंकि उनको इंटरेस्ट था और फिर घर में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हम लोग इस तरह की बातें करते हैं तो माता पिता जैसे नौकरी करते हैं तो उनको लगता है कि भाई पढ़ाई करो नौकरी करो बिजनेस करो ये ड्राॅइंग वगैरह करके क्या होने वाला है लेकिन फिर हनवंत परमार जी ने ड्राॅइंग के माध्यम से ड्राफ्टिंग के माध्यम से जब उन्होंने स्केच करके जो है पहला कमाई उनके हाथ में रखा तो उन्हें उनकी आंखें खुली और वो गदगद होकर इन्हें अः बहुत प्यार से फिर इनके साथ जो है एक प्यार बना रहा कनेक्टिविटी बना रहा तो हो सकता है कि हमारे माता पिता हमें समझने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है क्योंकि उनको डर रहता है एक्चुअली में उनका कहने का भाव ये नहीं रहता है कि भाई आप कुछ कर नहीं रहे हैं लेकिन आप अपना गारंटेड करियर आपका बने आपको पैसे मिले आप अपने आगे के जीवन को सर्वाइव अच्छा करें ये भावना रहती है और क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं कि यहाँ पर हमें कुछ अभी अः हम एडमिशन देते हैं तो उसके बाद हमें ये पता नहीं ना कि हम कितना अच्छा कर पा रहे हैं या उनको पता नहीं रहता तो इस वजह से ये दिक्कतें आती हैं लेकिन पेशन रखने से सब चीजें आराम से अच्छी हो जाती है जैसे गुणवंत परमार जी ने पेशन के साथ उन चीजों को किया तो आइए आप वापस जोड़ते हैं आपको गुणवंत परमार जी से और बात चल रही थी जब कंप्यूटर का युग शुरू हो गया तो ये कंप्यूटर जब आया कितने समय था वो कौन से ईयर में आया और फिर क्या क्या चीजें जो है चेंज होना शुरू हो गया आपके मैन्युअली जो करते थे वो फिर टाइप करना हो तो मैन्युअली करने की जरूरत नहीं डायरेक्ट कंप्यूटर से हो जाता होगा तो वो जो फेज है चेंजिंग फेज या टर्निंग पॉइंट था उसके बारे में थोड़ा बताइए जी तो महमदाबाद में तो मैं आ गया उसके बाद वो कम्प्यूटर वगैरह आ गए तो धीरे धीरे मुझे भी कम्प्यूटर का थोड़ा ट्रेनिंग लेना पड़ा ये कौन सा और... साल था वो टाइम पे ये करीबन एटीफ के बाद का अच्छा नाइन्टी तो के आसपास का के के बाद बीच तो के के में हा, हा, तो धीरे धीरे कंप्यूटर आने लगे कंप्यूटर का ट्रेनिंग लेने और जब यहाँ से मैं वहाँ बॉम्बे दिल्ली ट्रांसफर हुआ था वहाँ तो सब कंप्यूटर पे ही चलता था सब लोग वही कम्प्यूटर में वहाँ पे पेंट बॉक्स करके एक मोटा मशीन था जिसमे योर माइंड इज ए लिमिट आप जितना सोचो बैकग्राउंड अलग कलर से हो जाता है टाइप अलग कलर से आ जाते है वो आपको जो ड्राइंग भी चाहिए वो भी अंदर इन मिल जाता है मगर वो उसके जो कमांड वो सब वो सीखना मेरे लिए काफी दिक्कत वाला था वो लोग तो करते ही थे वो लोग काम करते ही थे, दूर हाँ, वो वो तेन्ट, तो तेन्ट हाँ। थे। मुझे एक बहुत बड़ा बैड एक्सपीरियंस बॉम्बे दिल्ली दूरदर्शन में ये हुआ कि मैंने और मेरे आर्टिस्ट सुभाष रॉय करके उन्होंने वेदन इसका बहुत बड़ा अच्छा बड़िया बनाया था ज करके यानी वेदर जो न्यूज आता है वेदर न्यूज़, उसके पहले जैसे कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट इंडिया के चारों पोर्शन को अलग अलग ज़ूम जुमाउ करके उनके ऊपर यहाँ पे ये इतना यानी टेम्परेचर रहेगा बाद में हिमाचल का फिर आसम बाजू फिर नीचे कन्याकुमारी so, चारों जोन का डिफरेंट करके हमने वेदर न्यूज के लिए एक मोन्टाज तैयार किया था उसमें उस टाइम उस सेल्सियस में जाता था कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कितना रहेगा वो हम एनिमेट करके वो बाद में टाइप करके एवरीडे चेंज करके उसको डाल सके उसका बहुत बढ़िया बैकग्राउंड म्यूजिक भी दिया था छह महीने मैंने और उन्होंने कंटिन्यूस कंप्यूटर पर बैठ के वो पूरा मोन्टेज तैयार किया था और जिस दिन वो जाने वाला था ऑन एयर उसी दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग चार बजे किसी ने कोई मास्टर कंप्यूटर से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डिलीट मार दिया पूरा छह महीने की मेरी और मेरे आर्टिस्ट की जो मेहनत वो एक ही सेकंड के अंदर पूरा और ऐसा डिलीट मारा कि वो फिर से हम डस्टबिन में से वापस ला ही नहीं सके अच्छा में से वापस वापस लाना लाना होता वा, है। लाना होता है और उस टाइम टाइम वो करके मशीन उन्होंने खरीदा था दिल्ली हाँ। फर्स्ट उसका हमको ट्रेनिंग भी दिया था उधर हाँ। उसके ऊपर पूरा बनाया था जो तो वहाँ से हमने वहाँ कंप्लेंट किया कोई उनका कोई इंजीनियर को बुलाया हाँ। उसको दिल्ली के होटल में ठहराया वो पूरा कॉम्प्यूटर उसको दिया उसने भी पंद्रह दिन यानी दो वीक्यूस मेहनत किया फिर हाँ। भी वो जो वहाँ का इंजीनियर था कंपनी का हाँ। वो भी उसको वापस नहीं ला सका अच्छा। तो ये जो इंजीनियर लोग जो होते हैं हाँ। ना इंजीनियर लोग को अच्छा नहीं लगता था कि इनका अच्छा गुड यू, गुड व्यूज के बुक में नहीं थे हाँ। तो, तो अच्छा नहीं दिखना चाहिए इसके लिए उसने देखा जो जो भी इंजीनियर थे ये तो सारा बहुत बढ़िया था उनको क्या उसी टाइम बाहर ज्यादा काम देना था और हम स्टाफ वाले इतना अच्छा काम करते तो जस्टिफाइड तो हो है तो को जस्टिफाइड वो सबसे मेरे लाइफ में जो बुरा एक्सपीरियंस हुआ ना गवर्नमेंट सर्विस में दूसरा के अहमदाबाद में अहमदाबाद के एक बहुत बढ़िया नामी प्रोड्यूसर दीपक भावस्कर बहुत अच्छा बनाना था उसने एक एक वीक के अंदर रेवा करके फिल्म का शूटिंग करके वो तैयार किया था तीन घंटे की फिल्म फर्स्ट टेलीविजन अहमदाबाद दूरदर्शन में रेवा यानी अम, ये के स्टोरी किया तो डायरेक्टर पॉलिटिक्स इतने रमे रमे उनको टेलीकास्ट नहीं होने दिया अच्छा। वो पूरा फिल्म उसने कलर में शूट किया हुआ था आ... मगर जब जो बहुत दिनों के सालों के बाद जब वो टेलीकास्ट हुआ तो ब्लैक एंड व्हाइट उसके कलर भी नहीं रखा हुए थे ब्लैक एंड व्हाइट में टेलीकास्ट हुआ बात यानी पॉलिटिक्स इतनी गंदी रमत है यानी वो हर कोई गवर्नमेंट ऑफिस में ऐसा कि नहीं। नहीं। नहीं। मगर ये मेरे के में, मुझे जो बेड एक्सपीरियंस हुआ हो एक एक तो ये मेरे आर्टिस्ट का छह महीने का मेरा और उनका मेहनत का एक ही जगह डिलीट मार के वो डाल दिया और यहाँ फिर बाद में ये जो प्रोड्यूसर था अहमदाबाद का दीपक उसको ट्रांसफर दिया आसाम सोचते थे कि ये बहुत बड़ा अच्छा काम करता है उसको आसाम भेजा और उसकी मिसेस कैमरामैन के यहाँ थी उसको बॉम्बे ट्रांसफर दिया अब हस्बैंड वाइफ दोनों को गवर्नमेंट जगह अलग, अलग, अलग, अलग कर, कर, कर, कर, कर, बड़ था अरे ये ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना कि तुम जो टैलेंटेड इंसान है उनकी कदर न करो कुछ ने उसको ट्रांसफर करके उसको पूरा उसका करियर खत्म कर देते और बेचारा वहाँ आसाम में जाके क्या प्रोग्राम यहाँ हर रोज वो तीन घंटे का ड्रामा रिकॉर्ड करता था तीन घंटे का ड्रामा करना यानी एक घंटे के के तो का आराम से एक एक एक प्रोडक्शन देता था उसको बंदे को बेचारे को वहाँ ट्रांसफर कर दिया उसके मिसिस को बॉम्बे कर दिया उसका पूरा लाइफ फिर बाद में जब अहमदाबाद आके उसने केस किया ग उसको केस जीता और उसको देना अभी तो कलर टीवी में काम कर रहे अच्छी से वो गुजराती चैनल संभाल रहे कलर टीवी मगर ये जो टैलेंटेड वर्क जो करते है अच्छा उनको ऐसा करके वो किया जाता है वो अच्छा वो अच्छा, वो अच्छा नहीं है गवर्नमेंट चलिए गुणवंत जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपका आपने शेयर किया ग्राफिक डिजाइनिंग और टेलीविजन दूरदर्शन के सारी बातें आपके द्वारा पुरानी जो टेलीविजन की बातें हैं वो सुनने को मिला मुझे भी पहली बार ये सारी बातें <laughs> <थी। laughs> तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और मैं चाहूंगा कि हमारे जो मित्र हैं जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उन सभी को मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी भी कोई चीज अगर टर्निंग पॉइंट आता है तो उसके लिए आप सीखने के लिए हमेशा रेडी रहे और दूसरा आप अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप एक, एक निष्ठा से आप उस करियर के बारे में सोचते जाइए उसमें आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही अच्छी तरह से आपका वो करियर बन सकता है चाहे कोई भी फील्ड कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता बस आपको जो है उसके साथ जुड़े रहना है लास्ट तक जब आप पूरी तरह से उसमें जुड़ जाते हैं तो निश्चित तौर पर आप उसमें माहिर बन जाते हैं मास्टर बन जाते हैं और आप अपना बहुत ही अच्छी तरह से उसका रिजल्ट आपको मिल जाते हैं फिर बाद में जो लोग शुरू शुरू में आपको नकारते हैं मना करते हैं वो सारे लोग भी फील कहेंगे अरे वाह वाह कर है ना तो इसीलिए अपने करियर के लिए आप अगर सोच रहे हैं तो जो आपका इंटरेस्ट फील्ड है उसके ऊपर पहला फोकस कीजिए दूसरा अगर आपका इंटरेस्ट कहीं ढगमग जा रहा है या आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप काउंसलिंग टीचर्स से जो है काउंसिलर्स होते हैं टीचर्स होते हैं उनसे जरूर राय सलाह करें जो अनुभवी व्यक्ति हैं उनसे जरूर बात करे और मुझे लगता है कि गुणवंत परमार सर का जो एक्सपीरियंस है वो भी हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन है और बहुत ही फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन आपको मिला है आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में तो आशा करूंगा आप सभी को और ज्यादा बताने की जरूरत में लेकिन आप अच्छा करें ऐसी शुभ के साथ अच्छा करियर बनाए अच्छा नाम करे परिवार का और देश का ऐसी शुभ के साथ एक बार फिर से आप सभी की तरफ से रेडियो मधुबन की ओर से गुणवंत परमार सर का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़कर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत साधुवाद चलिए मित्रों आगे बढ़ते हुए फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी तरह कुछ नए विषय को लेकर कुछ नई स्टोरी लेकर आपके साथ जुड़ेंगे और आपको फिर बताने की कोशिश करेंगे तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते जय हिंद जय भारत ओम शांति